भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप अधिकारी बनने की की आवश्यकता, ऊपर कहा जा चुका है है कि दर्शन का परम परमानंद प्राप्ति क्या सभी सब अवस्थाओं में इसकी प्राप्ति कर सकते हैं उत्तर में यह कहना पड़ता है कि सभी जीव इसकी प्राप्ति करने के अधिकारी नहीं हैं। प्राप्त करना तो बहुत दूर है दुख से व्याकुल रहने पर भी साधारण तौर पर भी लोगों की दृष्टि इस परम पद की ओर नहीं जाती विरले ही ऐसे भाग्यवान हैं जो इस पद को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं यही बात कठोपनिषद में कही गई है श्रवणायापी बहुभिर्जो न लभ्य श्रृणवंतोप भी यम न विद्यु हो अतएव उस परम पद को पाने के लिए हमें उसका अधिकारी बनना चाहिए जब तक जीव वास्तविक अधिकारी नहीं बनेगा तब तक उस ज्ञान की प्राप्ति वह नहीं कर सकता उसकी रक्षा करना तो दूर की बात है जिस प्रकार अच्छी तरह परिष्कृत किए हुए खेत में ही बीज बोया जाता है और फिर सभी खेत सभी प्रकार के बीज के लिए उपयुक्त भी नहीं होते तथापि यदि बलात् एक अनुपयुक्त खेत में बीज बोया जाए तो उसमें अंकुर ही न निकलेगा उसी प्रकार साधक के लिए सर्वप्रथम अपने अंतकरण को परिशुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है परिशुद्ध तथा योग्य अंतकरण में ही जिज्ञासु बीज रूपी उपदेश को धारण करने में समर्थ हो सकता है और तभी उससे लाभ उठा सकता है अन्यथा ज्ञानी के उपदेश भूमि में बोए हुए बीज के समान नष्ट हो जाएंगे अधिकारी बनने के नियमों का पालन करने से जीव राग द्वेष आदि दोषों से विमुक्त होकर परम तत्व को पाने का अधिकारी हो जाता है अधिकार के अनुसार ही उपदेश देने से या शास्त्र की बातों को समझाने से जिज्ञासु को वास्तविक लाभ होता है उपदेश भी निरर्थक नहीं होता एवं उपदेश देने वाले ज्ञानी को भी संतोष होता है दिन रात एक साथ रहते हुए भी भगवान ने कुरुक्षेत्र की समरभूमि में उपस्थित होने के पूर्व अधिकारी न रहने के कारण ही अर्जुन को श्रीमद् गीता का उपदेश न दिया युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन ने जब अपने अहंकार का परित्याग कर शिष्यस्ते हम साधिमाम तो आम प्रपन्नम भाव को भगवान के प्रति प्रकट किया अर्थात वस्तुतः अधिकारी बने तभी भगवान ने अर्जुन को पारमार्थिक तत्व का उपदेश किया